ऐसा करने के बाद आंख की पुतली ऊपर आधी पलके खुली रहे उसको बोलते हैं शामभवी मुद्रा अगर शामभवी मुद्रा का अभ्यास करें, तो मन शांत हो जाएगा बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक नाड़ी उसमें चौदह नाड़ी एक दृष्टिकोण से गिने तो चौदह नाड़ी मुख्य है दूसरी नजर से गिने तो बावीस नाड़ियां मुख्य हैं तो दस दाही और दस बाहीं बीस इक्कीस मी तालु में रहती है तालु की साधना भी सुमृत योग कराती है और वैसे दाहें बाहें और बीच की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी वो भी मुख्य नाड़ी मानी जाती है इस संध्या के समय प्राणायाम करने से उस नाड़ी की सक्रियता संभव संभावना बढ़ जाती है इसीलिए सूरज उगने के समय दोपहर को 12 बजे के समय शाम को सूर्यास्त के समय रात्रि को 12 बजे समय चार संध्याए करते थे ब्राह्मण लोग जो तीन या चार संध्या करता है उसको रोजी रोटी के लिए कहीं हाथ फैलाना या प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसका इतना पुण्य प्रभाव हो जाता है कि आवश्यक वस्तु में खींचके आ जाती है तो ये स्थूल शरीर के साथ जो एकाकार हुए हैं वो ज्यादा परेशानी झेलते और थोड़ा सा सुख मिलता है और बदले बदले में तनाव और बीमारियां लेकिन भावमय शरीर से जो जुड़े हैं कम परिश्रम और ज्यादा भावना का सुख मिलता है और भावमय शरीर से भी आगे विज्ञान में बुद्धिमय शरीर से जुड़े हैं उनको श्रम बहुत कम और उपलब्धियां बहुत सुखद होती उससे भी आगे जो आनंदमय शरीर से जुड़ जाते हैं उनको तो श्रम कुछ भी नहीं विश्राम और परम वैभव की उपलब्धि हो जाती है तो वो विश्राम पाने के लिए ये साधना है अर्थात संकल्प विकल्प की भीड़ इच्छा वास्ताओं की भीड़ जितनी कम होगी उतना विश्राम मिलेगा विश्राम का मतलब नींद नहीं आलस्य नहीं कल्पना मनोराज्य नहीं सुन्नमुन नहीं परमात्मा में शांत वो बहुत ऊंचे अवस्था है एक श्वास गया और दूसरा जाने श्वास अंदर गया बाहर आने के बीच की अवस्था आत्मा परमात्मा की उसमें टिके तो बहुत शक्ति सामर्थ्य सामर्थ्या कागभूषण जी उसी में टिके तो उन्होंने लंबी आयुष्य का संकल्प किया तो कई लंबी आयुष्य हुई कई ब्रह्मा जी के सृष्टिया देख ली उन्होंने काकभूषण जी मेरू पर्वत में रहते हैं उसको बोलते चित्त कला तो ये शांभवी मुद्रा श्वास देखने की जी ओमकार का गुंजन सत्कर्म ब्रह्मचर्य यू नो ब्रह्मचर्य हाँ, तो ये बहुत मदद करता है ब्रह्मचर्य ले सोने से जो मुख्य ब्रह्म नाड़ी है वो वीक होती तो दूसरी नाड़ी भी वीक होती है मेंटेलिटी भी वीक हो जाती है और ब्रह्म नाड़ी स्ट्रांग मजबूत सब मजबूत किंग पावरफुल ऑल विल बी पावरफुल किंग डाउन ऑल विल बी डाउन हम्म तो ऐसे मुख्य मुख्य नाड़ियां हैं तो ये मजबूत होती है ब्रह्मचर्य नाड़ी मजबूत हो सुषमा सजाग हो तो आनंद रहेगा ब्रह्मचर्य नाड़ी मजबूत हो तो सामर्थ्य आएगा तालु नाड़ी मजबूत हो स्मृति योग होगा तो थोड़ा नया नया लगता है लेकिन थोड़ा सा उधर ध्यान दे तो जगत में तो पच पच के हजारों जन्म में जो नहीं मिलेगा वो इधर एक साल में मिल जाएगा जगत में पच पच के मर जाए हजारों साल हजारों जन्म तो भी वो सुख और वो सामर्थ्य वो वैभव नहीं मिले जो एक साल की साधना में मिल सकता है जैसे कीड़ी दस हजार साल चले तो भी वर्ल्ड की यात्रा नहीं कर सकती है और आदमी दस दिन में जहाज में घूम के पूरी दुनिया की यात्रा कर लेगा ऐसा है यह आध्यात्मिकता है विकास का जहाज इसमें संयम हो ब्रह्मचर्य हो तत्परता गुरु आज्ञा इसमें बहुत मदद करती है जैसे पतवरता स्त्री पति की आज्ञा के बल से महान बन जाती है ऐसे शिष्य सतशिष्य सतगुरु की आज्ञा से सतपद को पा लेता है हम अपने तरफ से कितना भी प्रयत्न करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती जैसा गुरु के आज्ञा में रहे तो मन नियंत्रण में रहा नहीं तो अहमदाबाद डीसा कितना अंतर सात साल हम रहे तो सात मिनट के लिए भी हम छुप के अथवा गुरुजी को पता न चले ऐसा या आज्ञा मांग के भी सात मिनट के लिए भी हम नहीं गए पति पत्नी के संपर्क में सात सेकंड में नहीं गए सात साल में नहीं तो हमको कौन रोक सकता था दो सक्षम थे दुकान थी कमाई थी घर में रह के भजन करो गुरु की आज्ञा थी फिर भी घर में तो ब्रह्मनाडी डाउन हो जाएगी सब तो सब डाउन हमारा तो मैरिज किया हुआ था तो भी हम कंट्रोल में रहे हम तो मैरिज नहीं है तो भी चलो गर्ल करो बॉयफ्रेंड करो डाउन होते मैरिज था तो भी हम नहीं गए सात साल सात मिनट के लिए भी नहीं गए सात सेकंड के लिए भी संसार में नहीं ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती ब्रह्म नी से कल वो बाई आई थी मैं बहुत प्रसन्न हो गया पति पत्नी दोनों आजीवन ब्रह्मचारी तो दूसरे थे युवक युवती उन्होंने छह महीने का ब्रह्मचर्य लिया तो तीसरों को हमने दिया दो महीने का तो ये संयम से बहुत फायदा होता है हाहा ही ही, ही, ही। उत्तु लोग धिकार के पात्र हो जाते अति चंचल जितना चंचल होता है बंदर से कोई चंचल होता है अरे थोड़ा तो बंदर जैसा है तो बंदर की कोई इज्जत थोड़ी है हालांकि हनुमान जी ने बंदरों की इज्जत बढ़ाई तो भी बंदर तो बंदर ही है राम जी की सेवा करके बंदर समाज का नाम कर दिया फिर भी आ क्या तो माकड़ा वो ये तो कुत्ते के नहीं भौंकता रहता जो ज्यादा बात करते हैं और ये तो कुत्ता है कि नहीं भौंकता रहता है जो संसार में ज्यादा परिश्रम आ रहेगा के ना परिश्रम करता रहता है जो संयम ही बोले ये तो योगी पुरुष है बहुत कम बोलते है सार बोलते हैं महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे सोमवार का उस दिन ज्यादा ऊंचे विचार संकल्प निर्णय कर लेते थे तो आत्मिक शक्ति से फिर अंग्रेजों को भगाया अभी मैडम का इलाज चल रहा है कमरे का किराया चालीस हजार डॉलर है अठारह साढ़े अठारह लाख रूपये रोज का ये सारा तुम्हारे हमारे ऊपर बहुजा पड़ेगा अस्पताल में जहाँ रह रही है चालीस हजार डॉलर पर डे अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया चलो भाई हमें विदेशी विदेश में आइए मेहमान है चलो इलाज करा लो नहीं भारत से ही पैसा जाए और कितने वेबसाइट पढ़ के सुनाया तो राजीव के खाते में एक लाख छप्पन कितने करोड़ जमा है क्या हवाई जहाज जला के जमा किया था क्या है तुम हम जमा करते लाख रुपया होता है पायलट का उस समय तो तीस चालीस हजार था अभी पायलट का लाख रुपया तो एक लाख पचास कितने आंकड़े बता रहे हैं वेबसाइट में अब तो पोल खुल रहा है सोनिया के लिए तो वेबसाइट में बहुत लोग कोई उसकी फेवर अब करते नहीं उसके चमचे भी अब सुकड़ गए लोगों को लोग उनके चमचों को भी नालात करते हैं कि ये तलवे चाटते हैं पद पाने के लिए इसीलिए उसकी सराहना करते हैं ऐसे करके उनको नालत कर रहे हैं तो फिर उनकी खुशामत करने वाला अब कम हो गए अभी उनके नाम को बोलते डाकिनी है, है नागिन है देश को नोच लिया देश को लूट लिया ऐसा ऐसा पढ़ सुनाता है मेरा इलेक्ट्रोक वाल से बहुत विरोध हो रहा है ये अभी अभी सुनाया 40 लाख चालीस हजार डॉलर 18 लाख रुपया रोज खाली रहने का इलाज का ऑपरेशन का अलग भारत के इतने 100 करोड़ लोग हैं उनकी तो कोई कीमत नहीं और मैडम 18 लाख रोज का अस्पताल का रहने का खर्च कोई कहने वाला ही नहीं बस वहाँ बैठे बैठे ऑर्डर कर दिए टैक्स बन गए लोगों को खाने का नहीं बिचारों को रहने का नहीं कई लोग बेचारे परेशान हो रहे कोई कुछ बोला तो चलो सीबीआई की जांच लगा दिया रामदेव के पीछे रामदेव को चुप कराने के लिए हमारे ही टैक्स से हमारे ही खर्च से सीबीआई को पगार मिलता है और हमारे ही को परेशान करने के लिए सी लगा दी चलो कोई कुछ बोले तो उसकी बदली करा दो सी लगा दो ये कर दो वो कर दो बड़ा जुलम हो रहा है अंग्रेजों ने जुलम करा तो उनको भागना पड़ा अब अन्ना जारे को भी बेचारे को इधर परमिशन नहीं मिलेगी इधर नहीं मिलेगी इधर नहीं मिलेगी इस उम्र में वो भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन समर्थन तो मिल रहा है उनको इसीलिए ये थोड़े पीछे हट रहे हैं अब सरकार थोड़ी दब रही है अन्ना आजार्य को समर्थन मिल रहा है ऐसा समाचार सुनाया गया लेकिन ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा खटपटों से जूझता जूझता जो आत्मविश्रांति पाती है उनके संकल्प में भी बल होता है और उनके सुख शांति भी बढ़िया होते हैं आत्मविश्रांति से स्वास्थ्य लाभ समाज लाभ सब लाभ हो जाते मौन जप ध्यान बड़ा रंग लाता है ओम ओम ओम ओम ओम ओंकार तो का जप भगवान नाम का सुमरण संयम आत्म साक्षात्कार कर ले तो बहुत ये तो दुनिया चलती रहेगी ऐसे ही कोई कभी, करच, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे करते आयु पूरा हो जाएगा अपन तो चाहते हैं भगवान सबका मंगल करे सबको सदबुद्धि दे देशवासियों का खून नहीं पिए लोग और विदेशों में ऐसे ऐसे कानून बना के दे दिए विदेशी कंपनियां और, विद और लोग नोच रहे भारत को दिन रात अंदर से खोखला कर रहे हरिओम होम इधर चुपचाप बैठने से आप पुष्ट होते कि नहीं होते यह आध्यात्मिकता कोई नोच नहीं सकता रुपए पैसों को तो लोग नोच लेते हैं आध्यात्मिक बल को कोई नोच नहीं सकता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करा तो अपने आप नाश होता है गर्लफ्रेंड बना ली बॉयफ्रेंड बना ले तो अपने आप एनर्जी लॉस होता है नहीं तो दूसरा कोई एनर्जी खींच जैसे सरकार टैक्स अथवा चोर चोरी कर जाए पैसा सरकार टैक्स डाल दे आदमी मर जाए तो पैसा छूट जाए आध्यात्मिकता ऐसा कोई छीनता नहीं लेकिन वो विकार आध्यात्मिकता के लिए चोर है काम विकार जो है ना बहुत लॉस करता है है काम वैरी ज्ञान का बलवान के बल को हरे नरमूड ऐसा जान के फिर भी काम का संग करे काम काम विकार का संग और कामी व्यक्तियों का संग शक्ति को ह्रास कर देता है पुण्यों को नाश कर देता है और संयम और संयमी व्यक्तियों का दर्शन सत्संग शक्ति को संचय करता है और पुण्य बढ़ा के परमात्मा तक पहुंचा देता है ठीक है तो पति पत्नी है तभी भी जो संयम से रहते हैं वो बड़े खुश रहते हैं और जो विकार भोगते हैं वो फिर चिड़चिड़े चीर झगड़े फोर ऐसे हो जाते है। लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ट्रक के पीछे लिखा होता है किसी के प्रति ईर्षा करने वाले का भी मुंह काला होता है किसी के प्रति कामुकता से देखने वाले का भी मुंह काला होता है उसलिए बस भगवत ध्यान और ये शाम्भवी मुद्रा जल्दी कल्याण कर देगी श्वास की गिनती जल्दी कल्याण कर देंगे ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ने में जल्दी मदद मिलेगी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने से जल्दी कल्याण होगा योग वशिष्ट का प्रथम भाग पढ़ने से जल्दी मदद मिलती कल्याण होता है पढ़ो चलो नौ बज गए आज तो एकादशी है हम हम्म कहीं प्रसाद वसाद एकादशी का फलहार प्रसाद है तो दे दे कुछ नहीं तो टॉपी दे देता है नहीं तो पुरानी सुनी हुई बात भी फिर से सुनने से भी जैसे सूर्य पुराण पुरुषोत्तम है चंदे बहुत पुराने हैं फिर भी रोज नित्य उनकी शीतलता और उनका प्रकाश हमें आहलाद देता है जीवन देता है ऐसे ही सत्संग भले सुना सुनाया हो फिर फिर से सुनने से भी नित्य नवीन रस नवीन पुण्याई नवीन प्रसन्नता मिलती है। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो आदेश देते शास्त्र आवृत्ति रसकर उपदेश उसी आत्म परमात्मा के प्राप्ति के बातों की आवृत्ति करनी चाहिए और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा बाकी के सारी तुच्छ इच्छाओं को निकल जाती बाद में तो ईश्वर प्राप्ति की नजीक आते ही ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी शांत हो जाती है ईश्वर मय हो जाता है चित ब्रह्म सो जाने जासुदेव जनाही जानत तुम ही तुम ही हो जाई जिसको तुम जो तुम्हें चाहता है और तुम जिसको पसंद करते हो उसी के हृदय में मैं आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप सारा वासुदेव तत्व मेरा आत्मा परमात्मा एक ऐसा ज्ञान होता है फिर उसको अनंत ब्रह्मांड अपने में ही भासते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जहां से सत्ता लाते है वही मेरा चैतन्य वपुर ऐसा साक्षात्कार हो जाता है बहुत ऊंची अवस्था आ जाती है योग समाधि से भी ऊंची अवस्था रिद्धि सिद्धि से भी ऊंची अवस्था इंद्र से भी ऊंची अवस्था बाहर से तो साधारण अष्टावक्र देखते है लेकिन अंदर से कितनी ऊंची अवस्था बाहर से महान जनक देखते हैं और 18 साल 12 साल के, के अष्टावक्रेढ़ी टांग काला कलूट रंग नाटा लेकिन ब्रह्म ज्ञान उनको महान बना देता है अपने यहां ये ब्रह्म ज्ञान के तरफ की यात्रा है इसलिए इसके अधिकारी बहुत बहुत बहुत, बहुत छने छनाए चुने चुनाए होते सामूहिक भीड़ में तो सभी को अधिकारी बनाया जाता है भगवान की भक्ति के लिए लेकिन साक्षात्कार के लिए तो चुने चुने मिल जाते तो बाल मंदिर की जितनी संख्या होती है उतनी इस मिडिल क्लास में नहीं होती फिर कॉलेज में नहीं होती फिर पीएचडी में तो संख्या कम हो जाती ऐसे ही आध्यात्मिकता की पीएचडी है ब्रह्म धार्मिक लोग तो करोड़ों लोग है अरबों लोग हैं, लेकिन धर्म का सार में जगना किसी का गॉड कहीं है किसी का भगवान कहीं है ज्ञानी का भगवान अपना आत्मा यही हाजरा हजूर सदा मौजूद सदा साथ, सदा पास दुर्लभ नहीं दूर नहीं जिस चीज को आप स्नेह करते वो उसका महत्व तो बढ़ जाता है आह जिसमें जिस आप प्रीति बुद्धि करते हैं वो सुखद हो जाता, जाते जिसमे नफरत बुद्धि करते वो दुखद हो जाते तो आप प्रेम स्वरूप है आप जिसको स्वीकार करते हैं वो महत्वपूर्ण तो हो जाता है ये प्लाटों को इधर तो पाँच सौ रुपये बीघे भी जमीन मिलती अभी तो पाँच सौ रुपये में फुट भी नहीं मिलते पाँच सौ रुपये में बीगा जमीन थी हमने जब लिया तब तो तीन लाख रुपए हो गया था अभी तो तीस लाख में भी नहीं मिलते जिसको आप महत्व देते हो मुझे मन हो जमीन तो वही की वही ऐसे ही है आपकी चेतना परम महत्वपूर्ण है ओम ओम ओम जो कल नहीं आए थे आज ही आए हैं वे हाथों पर करो अच्छी बात ठीक है अब कल का दिन है परसों इस समय तो अहमदाबाद में होंगे 11 तारीख शायद 12 शाम का तो वही है कोशिश किया लेकिन साधा